मो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे ब्रह्मीणे अविज्ञात कैबल्यामृतायोगिनोम हृदा काशे प्रधान निश्चला ज्योतिप्यस्म श्री ब्रह्मणे मम ब्रह्मांड पुराण प्रथम खंड कृत्य सद्देश्य संसार के सृजन उसके पालन अथवा उसके संहार काल में सत्व स्वरूप वाले के लिए बारंबार नमस्कार है रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के तीन स्वरूप वाले भगवान स्वयंभू के लिए नमस्कार है जन्म न धारण करने वाले विश्व के स्वरूप वाले गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले लोकों के धारण करने वाले उन भगवान हरि ने जय प्राप्त किया है समस्त लोगों के रचने वाले सबके ज्ञाता पराजित ना होने वाले भूत भविष्य और वर्तमान काल के प्रभु सतपत्ति अनुपम ज्ञान के स्वरूप और उन जगतों के स्वामी का ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य और धर्म ये चारों सतपुरुषों के द्वारा सेवन करने के योग्य है नित्य ही भले और बुरे स्वरूप वाले मनुष्य के इन भावों की क्रिया के भाव के लिए ईश्वर ने फिर रचना की थी लोगों की रचना करने वाले और लोगों के तत्वों की ज्ञाता योग के जानने वाले भगवान ने योग में समास्थित होकर समस्त स्थावर और जंगम जीवों की रचना की थी पुराण के आख्यायन की इच्छा वाले मैंने व्यापक सतपत्ति लोगों के साक्षी विश्वकर्मा उन प्रभु की शरण ग्रहण की है लोक तत्व के अर्थ वाले वेद के समान संपूर्ण पुराण की भगवान प्रजापति ने वशिष्ठ मुनि के आगे प्रशंसा की थी अर्थात उनको पढ़ाया था भगवान वशिष्ठ ऋषि ने परम पुण्यमय अमृत के सदृश इस तत्व ज्ञान को शक्ति के पुत्र अपने पौत्र पराशर को पढ़ाना था प्राचीन काल में भगवान पराशर ने इस परम दिव्य और वेद के ही सदृश पुराण को जातु करने ऋषि को पढ़ाया था विशेष ज्ञान रखने वाले जातुकर्ण्य ऋषि ने इसका ज्ञान प्राप्त करके इस सनातन पर ब्रह्मा को द्वैपायन के लिए प्रदान किया था परम संयमी द्वैपायन ऋषि ने अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यंत अद्भुत इस पुराण को लोक तत्व के विधान के लिए अपने पांच शिष्यों को दिया था अर्थात पढ़ाया था विपुल अर्थों से समन्वित श्रुति के समान इसके लोकों में विख्यापन के लिए पढ़ाया था जिनमें जैमिनी सुमंतु और वह शंपायन थे चौथे पैलव और पाँचवें लोमहर्षण थे सूत परम विनम्र धार्मिक और पवित्र थे अतः उनको यह अद्भुत वृत्तांत वाला पुराण पढ़ाया था परम विनयी लोमहर्षण मुनि ने इस परम श्रेष्ठ पुराण का अध्ययन करके जब समाप्त किया था तो ऋषि आपने उनसे पूछा था जो कि भली प्रकार से धर्म के समाचरण करने वाले और परम प्रज्ञावान थे अनेक मुनियों के साथ संयुक्त होकर समस्त मुनियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया था और परम भक्ति भाव से युक्त होकर प्रदक्षिणा की थी संपूर्ण विद्या को प्राप्त करके ये परम संतुष्ट हुए और फिर वे कुरुक्षेत्र में पहुँच गए थे जहाँ पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था और पवित्र बहुत से यजमान तथा ऋषिगण विद्यमान थे सब याज्ञिकों ने परम नम्रता से रोम रोमहर्षण ऋषि से भेंट की थी शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक प्रज्ञा से अतिगमन किया था